शांतिष शांति ही ओम। हम इस वेद ज्ञान की चर्चा में वेदोक्त धर्म विषय पर बात कर रहे हैं हम वेदोक्त धर्म की बात करते हुए ऋग्वेद के दसवें मंडल के अंतिम सूक्त की बात चर्चा चल रही है इसका ऋषि संवन है और इसका देवता संज्ञान है इसमें दो मंत्रों पर चर्चा हम पूरी कर चुके हैं और तीसरे मंत्र का जो पहला वाक्य है समानो मंत्र उसकी चर्चा हम कर रहे हैं वेद कहता है जो आप करते हैं वो विचार करके करें यदि आप विचार करके करेंगे तो आप गलत नहीं करेंगे आप अच्छा करेंगे तो इसलिए धर्म में इसको स्थान दिया गया है अर्थात आप धार्मिक बन जाएंगे यदि सोच कर करेंगे आप आवेश में करेंगे लोभ से करेंगे लालच से करेंगे क्रोध से करेंगे तो तो आप अधर्म ही करेंगे क्योंकि वो उचित नहीं हो सकता वो सही नहीं हो सकता इसलिए हम सब करें और सब विचार करके करें और सब अपने विचारों का आदान प्रदान करके करें जो लोग विचार करके नहीं करते और अकस्मात आवेश में करते हैं तो वो अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लेते हैं। पंचतंत्र में कहानी आती है कि एक महिला ने अपने घर में नेवला पाला हुआ था और वो उसका प्रिय था उसके साथ परिवार के सदस्य खेलते थे जब उसका छोटा बच्चा पैदा हुआ वो भी नेवले के साथ खेलता था नेवले के साथ बढ़ता था एक दिन बच्चे को सुलाकर मां जो है वो पानी लेने के लिए घड़ा लेकर बाहर गई और घर में एक सांप निकल आया नेवले ने देखा ये सांप तो बच्चे को डस सकता है काट सकता है उसने उससे युद्ध करके उससे लड़ाई करके उसको मार डाला उसको काट डाला और उसके मुंह पर बहुत सारा खून लगा हुआ था वो प्रसन्नता से दरवाजे की ओर गया कि मां आएगी और उसको बहुत प्यार करेगी बड़ी प्रसन्नता प्रकट करेगी लेकिन माँ ने उसको खून वाले मुंह को देखा तो उसके मन में एकदम आया कि इसने बच्चे को काट लिया लगता है बच्चा मार दिया लगता है और उसने बिना सोचे अपना घड़ा नेवले पर पटक दिया और नेवला मर गया लेकिन अंदर जाकर देखा तो सांप के टुकड़े हुए पड़े थे और बच्चा बहुत आराम से सो रहा था तो उसके मन में आया अरे ये क्या किया तूने नेवले ने तो तेरे बच्चे को बचाने का काम किया था और तूने बिना सोचे ही नेवले को मार दिया तो ये अविवेक के कारण ऐसा होता है अविवेक परमापदाम पदम वृणुते हि विमृश्य कारिणम गुणलु स्वयमेव संपदा कहता है कि विवेक पूर्वक काम करने से काम सदा श्रेष्ठ होते भारवी का काव्य है किराताजुनीयम वो बहुत ही उपदेश देने वाला मार्गदर्शन करने वाला काव्य है कहते हैं जब उसके आपके दिन ऐसे थे जब गरीबी के दिन थे निर्धनता के दिन थे उसके पास कुछ नहीं था तो उसकी पत्नी ने कहा जाओ कुछ लेकर आओ तो उसने एक श्लोक की रचना की और उसको बेचने के लिए निकला सामान्य व्यक्ति तो उसे कौन खरीदने वाला था राजा ने उसे खरीद लिया राजा को अच्छा लगा जो जब अच्छा लगा तो उसने उसको बड़ा करके लिखवा करके अपने सोने के कमरे में लगा दिया कथानक है कि कोई प्रसंग ऐसा आया कि जो व्यक्ति जिसने उल्ची श्लोक लिया था लिखा था अपने घर में लगाया था उसे अपने घर से बाहर जाना पड़ा या पत्नी से उसकी भेंट नहीं हुई और वो इतना लंबा काल था इतनी लंबी अवधि थी कि उसका बच्चा बड़ा हो गया वो अपनी मां के साथ रहता था मां के साथ ही सोता था एक दिन आया अकस्मात उस बालक का पिता राजा उसने देखा कि घर में उसकी पत्नी के साथ कोई और भी सो रहा है उसे बहुत क्रोध आया और उसने अपनी तलवार निकाल के उसका गला काटने के लिए जैसे आगे बढ़ा तो सामने लिखी हुई पंक्ति थी अविवेकः परमापदाम पदम विणुते ही विमृश्य कारिणम गुणलुब्धा स्वयं संपद उसमें लिखा था कि अविवेक परमापदाम पदम अविवेक जो है परम विपत्तियों का स्थान है और जो विमृश कारिणम जो सोच विचार के करता है भली प्रकार ध्यान देकर पूर्वापर पक्ष को सोचकर विचार करके करता है तो उसको संपत्तियाँ सहज प्राप्त होती हैं क्योंकि वो संपत्तियाँ गुणलुब्धा मनुष्यों के गुण पर मोहित होने वाली हैं जितने गुण जिस व्यक्ति के अंदर अधिक होते हैं उसके अंदर उतनी ही संपत्तियों की अधिकता होती है ये सोचकर राजा ने उस तलवार को तो रख दिया और सो गया जब सवेरे उठा तो उन्होंने देखा तो उसकी पत्नी ने परिचय कराया देखो तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया है अब उसे पता लगा कि वो रात को क्या करने जा रहा था यदि वो कर देता तो क्या परिणाम होता इसलिए हमारे जीवन में एक नियम है जब हम विचार करके सोच करके करते हैं तो हम निश्चित रूप से कार्य को भली प्रकार कर सकते हैं अपनी योग्यता के अनुसार कर सकते हैं उसके लिए अनुकूल परिणाम प्राप्त कर सकते हैं किंतु यदि बिना विचार के करते हैं तो वो दुर्भाग्य होता है दुष्परिणाम देने वाला होता है वेद कहता है समानो मंत्र ये मंत्र हमारा एक एक दो दो के बीच में हो रहा है तो भी मंत्रणा होनी चाहिए विचारों का आदान प्रदान होना चाहिए कहता है समिति समानी जो आप समुदाय में इकट्ठे होते हैं उसका नाम समिति है हमारे अंदर हमारे यहाँ समिति सभा संसद समुदाय समाज ऐसे बहुत सारे प्रयोग हैं जिनको हम जहाँ मिलकर बैठते हैं लोग तो वो परिषद है समिति है सभा है समाज है जो भी है संगठन के आधार हैं तो समिति विचारवान लोगों के द्वारा बैठ कर के किसी विषय पर विचार करने वाली होती है सभा और समिति दो का उल्लेख वेद में आता है सभा जो है वो बड़ी है और समिति जो है छोटी है सभा में सभी तरह के विचार होते हैं समिति में किसी विशेष विषय विशे पर भी एक समय में विचार होता है तो मंत्र कह रहा है कि हमारी समिति भी समान होनी चाहिए अर्थात हमारी समिति की मंत्रणा भी समान होनी चाहिए इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य है जैसा मैंने आपको बताया था स्वामी जी ने कहा कि भाई सबसे सलाह कर लो या जो मिल जाए उनसे सलाह कर लो तो उसका क्या लाभ होता है वैसे ही ऋषि दयानंद लिखते हैं कि समिति में काम करने का जो तरीका है सभा में काम करने का तरीका है वो भी क्या होना चाहिए इस मंत्र के व्याख्यान करते हुए थोड़ा सा उन्होंने इस पर प्रकाश डाला है उसकी और इशारा किया है वो कहते हैं जब हम समूह में विचार करते हैं तो हमें अकेले अकेले भी विचार करना चाहिए अर्थात जब हम सभा में जा रहे हों तो वहां होने वाली जो परिस्थिति है उसका पता हमें पहले से होना चाहिए वो कैसे हो सकता है वो ऐसे ही हो सकता है कि सभा में जिस विषय पर विचार करना है उस विषय को यदि हमने व्यक्तिशह विचार किया होगा तो हमें उससे दो लाभ होते हैं एक लाभ तो जो हमारे विचार है उसमें कोई कमी है न्यूनता है त्रुटि है तो वो पहले ही पता लग जाती है तो वहां पर उसके सुधारने की विचार करने की विवाद करने की आवश्यकता नहीं रहती उसकी कोई कमी है तो उसका भी पता लग जाता है और इसके साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण बात होती है समिति में इस विचार से कौन सहमत है कौन असहमत है इसका भी पता लग जाता है और उससे हमें पता लग जाता है कि समिति को यह बात स्वीकार है कि यह समिति को अस्वीकार है या स्वीकार करने के लिए क्या प्रयत्न करना होता है यह भी पता लग जाता है तो ये बात विचार से ही होती है स्वामी दयानंद इस पर विचार करते हुए एक और बात पर भी प्रकाश डालते हैं प्राय हमारे साथ क्या होता है कि हम जब सभा में विचार करने बैठते हैं और किसी विषय पर विचार करते हैं और हमारे अंदर संवाद नहीं बन पाता विरोध हो जाता है विवाद हो जाता है और सभा जो है वो समाप्त हो जाती है बिखर जाती है तो जो बात करने की थी वो नहीं हुई इसका कारण क्या है ऋषि ऋषिदयान लिखते हैं इसका कारण है कि जो बात जितने अधिक लोगों को मान्य है उस बात पर पहले विचार करना चाहिए अर्थात हमारे विचार विषयों पर विचार करने का क्रम कैसा होना चाहिए तो कहते हैं कि जो अधिक लोगों के लाभ की हो अधिक लोग जिससे सहमत हो आप यदि उस विचार को सभा में पहले रखेंगे तो आपका काम अनायास हो जाएगा आप सबकी पसंद की बात करेंगे तो कभी कभी आपकी पसंद दूसरों की पसंद दूसरों की रुचि नहीं होने पर भी आपको मान्यता मिल जाएगी आपका काम हो जाएगा क्योंकि आपने जब दूसरों के पसंद का काम किया है दूसरों की रुचि का काम किया है दूसरों की सहमति का काम किया है तो मनोवैज्ञानिक रूप से दूसरा व्यक्ति भी आपसे सहमत हो जाता है इसलिए सभा में काम करने का जो सिद्धांत इस मंत्र में प्रतिपादित किया हुआ मिलता है वो ये मिलता है कि जब हम सभा में विचार करें तो विषय को प्रस्तुत करने से पहले उसके बारे में हमको बहुत अच्छी तरह सोच लेना चाहिए अंग्रेजी वाले से होमवर्क कहते हैं अर्थात उसके पक्ष विपक्ष उसका समर्थन उसका विरोध ये विचार अवश्य करना चाहिए और उसके साथ जो दूसरी बात ध्यान दी कि हम जब सभा में बात करें तो कैसे करें तो जो बात सबके हित की है या अधिक लोगों के हित की है वो बात सभा में पहले की जानी चाहिए वो समिति में पहले उठनी चाहिए जो उसका सार्वजनिक पक्ष है जो आधिकारिक अधिकार का पक्ष है जो व्यापक पक्ष है वो पहले स्वीकार में आना चाहिए और उसके बाद जितने यदि आपके पास दस प्रस्ताव हैं तो जो सर्वमान्य प्रस्ताव हैं दो चार पाँच छः यदि आप उनको पहले कर लेते हैं तो आपको एक संतोष होता है कि हमने सभा में अधिक काम किया थोड़ा शेष रहा और यदि आप पहले वो सब प्रस्ताव पर विचार निर्णय कर लेते हैं तो बहुत संभव है वो भी आपके काम हो जाएं और उनको करना आसान हो जाए इस समय मुझे एक दृष्टान्त दृष्टांत की एक घटना याद आ रही है आर्य समाज के बड़े अच्छे कार्यकर्ता हुए उनका स्वर्गवास हो गया वैद्य रविदत्त जी वो एक बार अपने नगर परिषद के अध्यक्ष बने उनसे किसी ने पूछा कि आपका कोई भी प्रस्ताव कभी गिरता नहीं आप के सब प्रस्ताव स्वीकार हो जाते हैं ऐसा कैसे होता है तो उन्होंने कहा कि मैं मंत्रणा के लिए बहुत समय देता हूं और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो विरोधी है उसको बोलने का बहुत समय मिलता है और कोई भी व्यक्ति जब सभा में बैठता है तो यह उसकी स्वाभाविक इच्छा होती है कि उसकी बात सुनी जाए उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले ऐसे लोगों को समय देता हूं अब सब लोग खूब जब अपनी अपनी बात कह लेते हैं और मंथन अच्छा हो जाता है तो जिनका तो काम हो गया होता है वो ज्यादा रुकने में भरोसा नहीं करते वो वैदी कि आपकी बात हमें मान्य है वो वैसे ही स्वीकार कर लेते और जो बात बचती है उसको स्वीकार करने में किसी को आपत्ति नहीं होती इसलिए सबका सब प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो वेद कहता है कि आपकी व्यक्तिगत जो चर्चा है वो भी अच्छी होनी चाहिए और आपकी जो सामूहिक चर्चा है जो सबके हानि लाभ के लिए की जाने वाली है वो चर्चा भी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें सबका सुख और सबका हित किसमें है ये आपके विचार का मुख्य बिंदु होना चाहिए जब हम सबके हित की अधिकांश के हित की बात करते हैं सर्वजन सुखाय और सर्वजन हिताय एक सिद्धांत है कि हमारी दृष्टि है सबको सुख मिले हमारी दृष्टि है सबका कल्याण हो और इस बात पर जब हम विचार करने के लिए बैठते हैं तो उस समय हमारा किया गया विचार निष्फल नहीं जाता हमारी मंत्रणा सार्थक होती है सफल होती है और एक दूसरे का विरोध नहीं होता तो मंत्र ये कहता है कि धर्म वो है जिसमें किसी का विरोध ना होता जो किसी के प्रति पक्षपात किसी के प्रति अन्याय किसी की हानि किसी को दुख पहुंचाने की भावना से न किया गया हो जब हम अच्छा काम भी किसी को दुख पहुंचाने की इच्छा से या किसी की हानि करने की इच्छा से करते हैं तब वो धर्म की कोटि में धर्म की श्रेणी में नहीं आता धर्म की श्रेणी में वही चीज़ आती है जो सबके हित के लिए होती हो जो सबके कल्याण के लिए होती हो जो सबके भले के लिए होती हो तो जो सबके भले के लिए होती है तो उसका यदि विचार न किया गया हो उसके आने वाली बाधाओं को आने वाली जो विवादों पर यदि दृष्टि न डाली गई हो तो कभी भी हमारा वो कार्य सफल नहीं हो सकता इसलिए इस मंत्र में जो शब्द आए उन्हों में बताया गया समानो मंत्र समिति समानी वो हमारी समिति जो है वो समान होनी चाहिए समान विचार वालों की होनी चाहिए समान उद्देश्य वालों की होनी चाहिए यदि अलग अलग प्रयोजन वाले लोग अलग अलग योग्यता वाले लोग उसमें अपने अपने लाभ हानि को लेकर बैठेंगे तो वो हम धार्मिक नहीं हो सकते हम व्यक्तिगत में उलझ जाते हैं इसलिए मंत्र में कहा गया समानो मंत्र है समिति ही समानी ओ, ओ। Sarvam shanti, shanti reva shanti, shamam shanti le di. Oh, shanti, shanti, sh.